अजपा जाप संबंधी सदगुरु ओशो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक सोलह प्रीतिमय हो अजपा जाप संत जगजीवन दास कहते हैं नाम सुमिर मन बावरे कहा फिरत भुलाना हो नाम सुमिर मन बावरे कहा फिरत भुलाना हो माटी का बन पुतला पानी संग संगसाना हो माटी का बन पोतला पानी संग संगसाना हो नाम सुमिर मन बाबरे कहा फिरत भूल न हो भगवान श्री इन वचनों का तात्पर्य समझाने की अनुकंपा कीजिए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 सभी नाम उसके हैं, तो टेनिसन भी उसी का नाम है अल्लाह ही क्यों और रहमान ही क्यों और राम ही क्यों मगर जिस राग लग जाए राग राग की बात है किसी को कृष्ण का रूप प्यारा लगता है बिल्कुल ठीक क्योंकि सभी रूप उसी के कृष्ण का मोर मुकुट बांधा हुआ रूप ओंठों पर रखी बांसुरी नृत्य की मुद्रा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 ये तुम समझो मेरी तरफ से बाधा नहीं अब ये जैनों की ना समझी कि वो किसी महावीर के प्यारे को महावीर की प्रतिमा तक ना आने थे अब ये उनकी मूढ़ता है उनकी मूढ़ता के कारण महावीर भी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 जैसे बहुत दिन की उजड़ी पड़ी हुई सराएं हो और कोई मुसाफिर आ जाए रात ठहर जाए और दिया जलाए ऐसी घटना घटती पहली दफा जब परमात्मा का स्मरण तुम्हारे भीतर उतरता है जन्मों जन्मों से उजड़ी पड़ी हुई सराए हैं खंडर हो गए हो तुम रोशनी से संबंध ही भूल गया है रोशनी की पहचान ही भूल गई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 अंधकार की घटना बस इतना अर्थ लेना दिया जल जाए तो फिर मौत नहीं प्रकाश अमृत है इसलिए ऋषियों ने उपनिषद में गाया है तमसो मा ज्योतिर्गमे मुझे तमस से ज्योति की ओर ले चलो मृत्योरमा अमृत कमे मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो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 एक अन्य जगह जगजीवन दास जी गाते हैं प्रीति भी होनी ही नह सब कुछ भूला सब संसारा मंदिर रहे कहूं नहीं धावे अजपा जपे अधारा गगन मंडल मन भर देख छबी सोहे सब ते ना जही विश्वास तुह लगे तेह कस काम सवारा जग जीवन गुरु चरण शीस धरी छोटे भरम का जीत विहूनीन है सब कुछ भूला सब संसारा भगवान श्री इन वचनों का तात्पर्य समझाने की अनुकंपा कीजिए प्रीत विहीन हीन है सब कुछ भूला सब संसार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 परमात्मा ने कहा इसीलिए तूने मुझे जिंदगी में एक मिनट न लेनी थी राम राम राम राम तू मेरी छाती खा गए इस वेश्या ने मुझे कभी नहीं सताया तुम जरा ख्याल करो प्रीति तुम क्या कहते हो ऊंठों से यह सवाल नहीं तुम्हारे हृदय की भावदशा क्या है